तथा तथा अग्निहोत्रुनम हो गया आतिथ्य वैश्वेव च आतिथ्यम विधीयते ऐसा इष्टम इति सुननाधीये मिराक लिख लेना अग्निहोत्रेल हो गया सत्यम वेदानाम चापाल आतिथ्यम वैश्व आतिथ्यम वैश्वे इधीये हो गया और लिखना दूसरा वापी वापी तटादी देवतायतना चा देवता देवतायतना चाप्रदान अन्न प्रदान अन्न प्रदान पूर्तमित पूर्तमित पूर्तमित अभिधीये मिलाकर कैसे लिखेंगे पूर्तमित हो गया अब समझ लेना ये जो इष्टापूर्त समझाया था उस पर इष्ट का अर्थ होता श्रौत श्रौत कर्म है कर्म का अर्थ है स्मृति विहित कर्म और अर्थ होता है स्मार्ट कर्म स्मृतियों में कहे गए तो कर्म तो स्रोत कर्म कौन है बताते हैं अग्निहोत्र तप्य क्या वेदा नाम अनुपालनम और वेदों का संरक्षण करना कैसे अध्ययन अध्यापन के द्वारा अध्ययन अध्यापन के द्वारा वेदों का संरक्षण करना वैसे पालन करना भी होता है पर यहां यही लेना अच्छा है। वेदों का संरक्षण करना या अध्ययन अध्यापन के द्वारा वेदों का संरक्षण करना या वेदों का अध्ययन अध्यापन करना आतिथ्यम क्या वैश्वेव आतिथ्यम का अतिथि सत्कार और वैश्वेव जो भोजन के पहले अग्नि में कुछ आहुतियाँ दी जाती हैं वो वैश्वेव है और पंच महाय समझ लेवर्थ आपकी तो शंकर वास्तव तो है, तो है, है? है तो इष्ट प्रकार से क्या ये स्रोत कर्म कहे जाते हैं मतलब श्रुति विहित कर्म कहे जाते हैं आगे देखेंगे वापी कूप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 और देव विश्राम गिरी आजकल जैसे नहीं तो पैसा लेकर होता है दे फ्री सब सब देने से स्वयं भी कहीं जाएंगे और स्वयं को भी फ्री मिलेगी वह भी कुछ तटाखा दी क्या देवता इतना देवग्री या देवता का मंदिर, मंदिर। देवता का मंदिर अन्न प्रदान कर से अन्न दान करना और आराम कर से उद्यान उद्यान लगाना बगीचा लगाना ठीक है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 लिख लीजिए लीजिएविका भारसायणी भाव विपजनमते वर्धते त्षीय वर्धते क्षीयते तो विनश्यती <laughs> विनश्यती मिलेगाष्टि जायते अस्त पदचेद येगा पद तदीगा ज्यादा ज्यादा विपणमते वर्धते कक्षीय वर्धते तो क्षीयते तो है यहाँ अपक्षीय यहाँ भी पूर्व हुआ है और विनस्पति की अब लगाइए भाव विकार सद भवन थी कि भाव विकार छह होते हैं मतलब भाव पदार्थ में रहने वाले छह विकार होते हैं भाव और अभाव द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषवाय और अभाव सप्त पदार्थ है हाँ तो सप्त पदार्थ में एक छह भाव पदार्थ हैं और सातवा भाव पदार्थ है तो भाव पदार्थ भाव पदार्थ हो गया तो भाव पदार्थ कितने विकार होते हैं छह विकार होते हैं ऐसा वारायणी आचार्य मानते है। हैं कौन कहते होते हैं वारसायणी आचार्य मानते हैं तो छह के नाम देखना जायते अस्थि है लिखना उत्पत्ति उत्पत्ति जायते क्या लेना है उत्पत्ति अस्सी अस्सी है ना अस्सी से लिए उत्पन्न लुगे पदार्थ का अस्तित्व लुगे पदार्थ का अस्तित्व अच्छा जायसे के बाद उसको पहले तो उत्पत्ति हुई फिर उसका अस्तित्व अच्छा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 अवस्त्र भी देखो इसका भी परिणाम होता रहता है तभी नया के नया रहता है फिर पैसा थल जाता है तो परिणाम तो हमेशा चलता ही रहता है शरीर का भी परिणाम होता रहता है परिणाम एक तरह का परिवर्तन ही है ना अवस्थान वैसे परिणाम का होता है पर अन्य अवस्था की प्राप्ति और परिवर्तन भी यही है वृद्धि वर्धते का क्या वृद्धि वृद्धि समझते है पढ़ना बढ़ना तो जो भाव पदार्थ है वो बढ़ता रहता है और अपने का क्या है छीन होना कमजोर होना दुर्बल होना और विनस्पति का क्या अर्थ है तो ये भाव पदार्थ के छह विकार होते हैं भाव पदार्थ में कितने विकार होते हैं छह जैसे मतलब क्या है उत्पत्ति उत्पन्न होना अस्थि उत्पन्न हुए पदार्थ का अस्तित्व और क्या है आपका परिणाम परिणाम वृद्धि छीन होना और विनष्ट होना क्षीण होना और विनष्ट होना या विनाश अब देखो घटपट में सब में देखिए घटपट है। कैसे हैं इनकी उत्पत्ति होती है उत्पत्ति होने के बाद में फिर इनका अस्तित्व आता है और इनका परिणाम भी होता रहता है और वृद्धि तो स्पष्ट देखना वो तो पेड़ पौधे में देख सकते है पेड़ पौडियम देख सकते है घट में वृद्धि नहीं देख सकते में ले सकते है अब अक्ष का क्या रूपये क्षीण होना क्षीण होना और विनस्पति का क्या रूपये विनस्ट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 उत्पन्न आत्मा उत्पन्न नहीं होती है ना तो उत्पन्न होने पर अस्तित्व होता है क्या आत्मा का yeah, like आत्मा है तो आत्मा का अस्तित्व तो है पर उत्पन्न होने पर अस्तित्व तो नहीं है आत्मा का तो उसमें ये विचार भी नहीं है विपरिणम से मतलब परिणाम परिणाम होता है जैसे कि कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है हमेशा वस्तु बदलती रहती है ना तो ऐसा आत्मा का तो कोई परिणाम भी नहीं होता है तो एक ही हमेशा रहती है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 कौन ले जाएंगे यही थे असोचान से चिलना है, है? असोचन यहाँ से लेकर ये जो पहले आया था ना कि पहले तो भास्तिकार ने अपना मत बताया कि स्तर कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से शोक मोह की निवृत्ति होती है, है? शोक मोह संसार के बीज हैं अब इनकी निवृत्ति किससे होती है तो आप शोक वो का कारण क्या है गया था ना? नहीं नागे नागे नागे नागे। क्या? नहीद के कारण शोक वो आपने। और स्नेह और स्नेह किससे होता है भ्रांति ज्ञान भ्रांति ज्ञान किस प्रकार होता है लेकिन सबके मूल में क्या है अभिज्ञा है ना? अभिज्ञा है स्नेह विच्छेद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 ये संसार अनु अनुपो कहा था ना इन्होंने जी नहीं? अच्छा ठीक है हम्म चलिए अब इसमें एक पक्ष क्या आया था पूर्व पक्ष कि सर्व कर्म संस पूर्व पक्ष केवल आत्मज्ञान से मुक्त नहीं ज्यान होता ज्यान है बल्कि कर्म सही ज्ञान से मुक्त होता है तो ज्ञापक भी क्या था अच्छे एवं धर्मम संग्राम न कर सकती इसका अनेक मतलब है की इन श्लोकों के भाष्म देखेंगे की वहाँ फिर भाषाकार कैसा अर्थ करते हैं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 तो अज्ञान किससे दूर होगा सर्व से तो पूर्वक के कारण बंदा नज्ञान दूर होने पर क्या हो जाएगा पंक्ति लगाएंगे अशोक चाहिए स्वधर्मो की चावेक्ष कितने श्लोक बीच में है देखो अशोक से लेकर के स्वधर्मो की चावेक्ष तक कहाँ से कहाँ तक श्लोक है ये देखिए ये जरा धर्मो में अच्छा चलो लगाइए यावत ग्रंथ यहाँ तक यहाँ तक संपूर्ण ग्रंथ पे यहाँ तक है संपूर्ण का मतलब अशोचान से लेकर के स्वाधर्मों की लेना है, है? यहाँ तक ग्रंथ ऐसी ठीक है भगवता यत परमार्थ आत्म सत्व रूपणम कृतम कि भगवान ने जिस परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया है जिस परमार्थ आत्म तत्व का हम तो सत्ता क्या लेंगे परमार्थ आत्म, तो आत्म तत्व है ना तो आत्म तत्व का अर्थ है आत्मा आत्मा ही तत्व है वो परमार्थ आत्म तत्व परमार्थ का मतलब है की हमेशा रहने वाला जिसका तीनों कालो में बाद न हो तीनों कालो में निषेष न हो कि जो परमार्थ आत्म तत्व है वह संख्य है मतलब परमार्थ आत्म तत्व को संख्य कहते हैं ठीक है और नीचे यह जायते लिखा है ना नद विषया बुद्धि जायते बुद्धि समझा रहा हूँ जो उसको विषय करने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है वह शांख बुद्धि कहलाती या विषया बुद्धि जायते किस को विषय करने वाली बुद्धि परमाशार्थ को विषय करने वाली बुद्धि देखो घट को विषय करने वाली बुद्धि को कहते हैं घट बुद्धि और पट को विषय करने वाली बुद्धि को कहते हैं तो फिर यहाँ पर संख को विषय करने वाली बुद्धि को क्या कहेंगे तो का क्या थे अभी परमार्थ आत्मसत परमार्थ सांघ का अर्थ ज्ञान भी है ध्यान देना देखो यहाँ बुद्धि को भी संघ कहा है और परमार्थ आत्मसत्व को भी संघ कहा है परमार्थ आत्मसत्व को क्या कहा है और उसको विषय करने वाली बुद्धि को भी क्या कहा है संख तो जब बुद्धि को शांत कहेंगे तब ज्ञान कार हो जाएगा देखो आगे देखेंगे उसको विषय करने वाली जो बुद्धि उत्पन्न होती है वो शांत बुद्धि अब बताइए। आत्मनो जन्म आदि शिक्षा आत्मा के जन्म आदि छह विकारों का अभाव होने से आत्मा के जन्म आदि वहां जायते थे ना जैसे करते उत्पत्ति या जन्म जैसे प्रकार से उत्पत्ति या उत्पत्ति या जन्म पंक्ति लगाएंगे आत्मा के जन्मवादी छह विकारों का अभाव होने से जन्मवादी छह विकार ये भाव पदार्थ के होते हैं पर आत्मा के हैं है तो आत्मा के जन्मवादि छह विकारों का अभाव होने से आत्मा अकर्ता आत्मा अकर्ता है आत्मा करता क्यों है क्योंकि जनवादी छह विकारों भिकार, का से रहित है ठीक है जनवादी छह विकारों से रहित होने के कारण आत्मा अकर्ता है इस प्रकार, ना ना आ। आ ना ना आ, इस प्रकार प्रकरण के अर्थ का निरूपण करने से प्रकरण के अर्थ का किस प्रकार प्रकरण के अर्थ का निरूपण करना है कारण आत्मा इस प्रकार प्रकरण के अर्थ का निरूपण होने से इस प्रकार प्रकरण के अर्थ का प्रतिपादन होने से आत्मा अकटता है लग गया अरे नहीं नहीं टूटा बोल गया देखो आत्मा के जन्मवादी छो का अभाव होने के कारण आत्मा अकता है इस प्रकार प्रकरण के अर्थ का अनुरूपण करने से या तद विषया बुद्धि जायते लाना है या तद विषय बुद्धि हाँ जो परमार्थ आत्म तत्व को विषय करने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है सांख्य बुद्धि वह सुभाष बुद्धि है वह क्या है लग जाएगा देखो परमार्थ आत्म तत्व अनुरूपण कृतम तत्सक्षम तत्सक्षा आत्मनो जन्म आदि विक्रिया भावाद अकर्ता आत्मा इसी प्रकरणार्थ निरूपणादि या तद बुद्धि जायते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 परमार्थ आत्म तत्व को विषय करने वाली जो बुद्धि है, हु. है उससे किसका बोध होगा हो गया कोई असुविधा हो तो पूछ लेना हमसे ठीक है तो संख लग जाएगा या कव्य क्या बुद्धि जाए थे सा शांत बुद्धि ठीक है तो यहाँ बुद्धि भी हो गयी शांत और परमार आत्म तत्व भी क्या हो गया शांत सर्थ है वह स्त्री लिंगे ना तो यहाँ से क्या लेना सांख्य बुद्धि वह सांख्य बुद्धि जिन ज्ञानियों की अनिवार्य रूप से होती है वह बुद्धि जिस ज्ञानियों की अनिवार्य रूप से होती है वह बुद्धि जिन ज्ञानियों की अनिवार्य रूप से होती है ते सांख्या वे ज्ञानी सांख्य हैं सांख्य का अर्थ है पर सांख योगी सांख्य का क्या अर्थ है सांख शब्द का प्रयोग किसके किसके लिए है इस अनुच्छेद में एक तो परमार्थ आत के लिए और फिर बुद्धि के लिए और फिर सांख्योगी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 वह बुद्धि वह शांत बुद्धि जिन ज्ञानियों की अनिवार्य रूप से होती है वे ज्ञानी शांत कहे जाते हैं शांध क्या शांत योगी संघ का क्या अर्थ है तो तीन के लिए संख शब्द आ, आ गया परमार्थ तत्व के लिए आया बुद्धि के लिए आया और शांत योगी, योगी के लिए ज्ञानी के लिए भी संख शब्द आया तीनों के लिए आया यहाँ पर अब ये यहाँ पर शांति को बताया अभी बता रहे है किसको सांख्यार्थ ज्ञान योगी हो गया है निक ना एक श्लोक में शांख और योग दोनों का नाम आया है क्या है बोलना शांख और योग यहाँ पर है नंख्यकार से क्या है ज्ञान योग और योग कार्य कर्म से कर्मयोग और योग से क्या लेना है कर्मयोग कर्म लेना है यहाँ पर अच्छा तो अब देखना कर्मयोग से जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है वह व्यक्ति ज्ञान योग का अधिकारी होता है हुँ, हुँ. तो अब आगे देखना एकस्या बुद्धि एकस्या से क्या लेना है इस बुद्धि कौन बुद्धि सांख बुद्धि क्या लेना है सांख बुद्धि हाँ सांख बुद्धि मतलब है आपका ज्ञान योग सांख्य बुद्धि का क्या अर्थ है ज्ञान योग ध्यान रखना हाँ वो वही देखेंगे है ना वो वही देखेंगे जब आएगा ना एक बुद्धे का क्या अर्थ है ज्ञान pues तो योग है, है ना तो शांस तो बुद्धि की उत्पत्ति के पहले सांस बुद्धि की उत्पत्ति के मतलब ज्ञान योग की उत्पत्ति के पहले ज्ञान योग की उत्पत्ति के पहले क्या होगा कर्म योग क्या होगा तो ध्यान देंगे आगे जो लिखा है ना आत्मनोदादि कर्तवादर्मा धर्म विवेक पूर्व मोक्ष साधना अनुष्ठान रोपण लक्ष्मणों योगा ये योगा लिखा है नब ध्यान देना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 तो कर्म योग करने के लिए जो है ना कर्म करने के लिए देश से भिन्न आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं तो भिन्न आत्मा का ज्ञान जिसको नहीं है वो शास्त्री कर्म कर ही नहीं सकता है नहीं? जो देह से भिन्न आत्मा को जानेगा वही सोचेगा कि हमको बुरे कर्मों से बचना चाहिए अच्छे कर्म करना चाहिए और देह को ही आत्मा माननेगा वो तो विचार नहीं करेगा वो सोचेगा देह नष्ट होने पर आत्मा नष्ट हो जाएगी देश अलग आत्मा है नहीं तो वो विचार ही नहीं करेगा फापुट होने का है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 तो देयादि देयादि आदि लेना इंद्रिय मन बुद्धि क्या लेना है मन दे इंद्रिय मन बुद्धि इन सब ऐसी व्यक्ति कौन है आत्मा तो देयादि आदि आत्मा है तो देयादि आदि व्यक्ति किसका होगा आत्मा का दे आदि व्यक्ति मतलब आत्मा दे आदि से व्यतिरिक्त है ऐसा ज्ञान होना चाहिए कर्म करने के लिए ऐसा ज्ञान तो आत्मा का दे से व्यक्तित्तत्व का ज्ञान हम समझा देंगे आपको अभी कर्तृत्व भोक्तवादी अपेक्षेक्षा रखने वाला कौन वही कर्मयोग कौन बताता कर्म हूँ मैं मतलब कर्मयोग के लिए मानना ये ज्ञान होना चाहिए इसका कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है जो तो कर्ता ही क्या होता है फल का तो इसका जो कर्म का कर्ता होगा वही फल का भोक्ता होगा तो कर्तव भोक्तृत्व तो को लक्षणा से कर लेना कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञान की करने तो कर्तृत्व ज्ञान की अपेक्षा करने वाला और भोक्तृत्व तो ज्ञान की करने वाला? तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का जिसको ज्ञान नहीं है वो कर्मयोग कर सकता है तो इनकी अपेक्षा करने वाला हो गया कर्मयोग किसकी अपेक्षा करने वाला हो गया कर्तृत्व ज्ञान और भोक्तृत्व ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कौन हो गया कर्मयोग और इसकी दे आदि तू की अपेक्षा करने वाला मतलब दे आदि व्यक्तित्व के ज्ञान की अपेक्षा करने वाला दे ऐसी व्यक्ति आत्मा है कि नहीं है थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना पर्वत में वी की अनुमति किससे होती है धूम से आप बताइए धूम धूम होने से अनुमति हो जाएगी कि धूम का ज्ञान होने पर अनुमति होगी है ना सभी व्यापार क्या माना गया लिंग बराम मतलब लिंग का ज्ञान होना चाहिए ना है लेकिन उससे ज्ञान वे बिना होगी तो लिंग परामर्श को क्या माना गया व्यापार तो देयादि से आदि आत्मा है तो देयादि से व्यक्ति आत्मा होने पे कर्म हो जाएगा की तो देयादि से व्यतिरिक्त आत्मा का ज्ञान होने पे कर्म होगा तो वही है लगाइए तो देयादि आदि से व्यक्ति के ज्ञान की अपेक्षा करने वाला ज्ञान को हरित के साथ जोड़ना है दे आत्मा के दे आदि ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कौन अपेक्षा करने वाला कौन है योग योग मतलब कर्मयोग आदि कौन है आत्मा तो दे आदि से व्यक्ति किसका होगा आत्मा का आत्मा के दे आदि से व्यक्ति की अपेक्षा करने वाला कौन हुआ कर्म योग। में उसकी अपेक्षा होगी अब कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्म योग करते समय आत्मा को कर्ता भोक्ता मानना पड़ता है आत्मा को कर्ता तो मानना पड़ता है तो तो, तो, तो आदि की अपेक्षा करने वाला कौन हो गया कर्म योग हो गया अच्छा अब जो कर्ता होगा ना वही क्या होगा कि धर्मा धर्म का आश्रय होगा वही क्या होगा धर्मा धर्म का पूर्ण पाप दर्म का आश्रय होगा तो आदि से वही ले लेना है धर्म धर्म का आश्रय का ज्ञान धर्मा धर्म के आश्रय का ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कौन कर्म योग और बताते हैं कर्मयोग को धर्मा धर्म विवेक पूर्वक कि धर्मा धर्म के विवेक पूर्वक धर्मा धर्म का विवेक भी होना चाहिए कर्म करने के लिए धर्म धर्म के विवेक पूर्वक कौन होगा कर्मयोग ये सब कर्मयोग के विशेषण है आगे मोक्ष साधना अनुष्ठान निरूपण लक्षणों लिखा है ना यहाँ अनुपण शब्द की अपेक्षा नहीं है आप पुस्तक में घेर सकते हैं उसके बिना ही पाठ लग जाता है हमारे पास एक पुस्तक ये है इसमें निरूपण रखा ही नहीं गया है हटा रखा है को, ध्यान देंगे तो मोक्ष के साधन का अनुष्ठान रूप है, मोक्ष का साधन क्या होता है ज्ञान क्या होता है ज्यान। तो ज्ञान का अनुष्ठान रूप कर नियो में क्या नहीं है न तो यहाँ पर मोक्ष साधन का लक्ष, यहाँ पर मोक्ष शब्द का लक्षणा से अर्थ है मोक्ष हेतु मोक्ष का के अर्थ लक्षणा से हाँ मोक्ष का अर्थ है मोक्ष हेतु तो मोक्ष हेतु कौन हो जाएगा ज्ञान <coughs> मोक्ष का अर्थ है मोक्ष का हेतु ज्ञान ये ये लक्षणा से अर्थ किया गया किया गया हमारी बात पर ध्यान गया है आपका क्यों किया गया क्योंकि मोक्ष के साधन का अनुष्ठान मोक्ष का साधन क्या होता है ज्ञान तो ज्ञान का अनुष्ठान रुपर्मय योग नहीं है इसलिए मोक्ष का अर्थ यहाँ पर मोक्ष का हेतु ज्ञान क्यूँकी जानते हैं की सत्य संबंध वो लक्षण लक्षण तात्पर्य अनुसत्यक्ता के तात्पर्य सिद्धि सत्यार्थ से न हो तब क्या किया जाता है लक्षण तो सत्यार्थ लेने से मोक्ष कार्य से मोक्ष लेने से तो यहाँ तात्पर्य सिद्ध नहीं हुआ इसलिए क्या करना पड़ेगा लक्षणा तो मोक्ष का क्या है मोक्ष का हेतु ज्ञान हाँ मोक्षकार मोक्ष का हेतु ज्ञान और ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करना ज्ञान के साधन का तो ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करना ही तो कर्मयोग ज्ञान का साधन का अनुष्ठान करना ही क्या है तो ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करना रूप योग ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करना रूप है? योग योग का मतलब कौन सा योग कर्म योग है दोबारा देखेंगे इस एक बुद्धि का अर्थात सांस बुद्धि इस सांस बुद्धि की उत्पत्ति के पहले क्या होता है कर्मयोग तो कर्म योग कैसा है तो उसे समझ लेना इस बुद्धि की उत्पत्ति के पहले आत्मा के बे आदि ज्ञान की अपेक्षा करने वाला या आत्मा देह से भिन्न ऐसी ज्ञान की अपेक्षा करने वाला तरल शब्दों में क्या आत्मा देह से भिन्न इस ज्ञान की अपेक्षा करने वाला तथा करतृत्व भोक्तृत्व ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कर्तिक भोक्तृत्व की अपेक्षा करने वाला नहीं कर भोक्तृत्व ज्ञान की मतलब हाँ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 नहीं मोक्ष के हेतु ज्ञान अनु मोक्ष के हेतु ज्ञान साधन क्या होता है कर्म मोक्ष हेतु ज्ञान का साधन क्या होता है मोक्ष के तु ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करना रूप कर्मयोग है लगा कर्म से या बुद्धि मतलब उस योग को विषय करने वाली बुद्धि उस योग को मतलब कर्मयोग को विषय करने वाली बुद्धि उस योग को विषय करने वाली बुद्धि योग बुद्धि कही जाती है योग बुद्धि करते हैं है ना सांस लेना योग योग बुद्धि बुद्धि जिन कर्मियों के लिए अनिवार्य रूप से होती है वह बुद्धि जिन कर्मियों की अनिवार्य रूप से होती है से योगी से क्या लेना है यहाँ पर कर्मिना वे कर्म करने वाले योगी हैं योगी का क्या अर्थ है कर्म योगी योगी का क्या कर्मयोगी है तो ये है अच्छा देखना जो सांख है ना ज्ञान ज्ञान मार्ग ज्ञान योग उसमें परमार्थ आत्म तत्व को विषय करने वाली बुद्धि चाहिए। सत्य आत्मा कैसा है, है से रही है ना उत्पन्न होता है ना मरता है ठीक ज्ञान चाहिए और कर्म करने के लिए सामान्य ज्ञान चाहिए कि वो देश भिन्न आत्मा है इसका कर्ता भोगता है इतना, इतना ज्ञान होना चाहते अभी आगे चलेंगे तथा चा और उस प्रकार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 तेरे लिए शांति के विषय में या बुद्धि कही सांखे का क्या अर्थ है शांति के विषय में सप्तमी यहाँ विषय अर्थ में है तेरे लिए शांति के विषय में या बुद्धि कही तू इमाम है ना तू योगे इमाम सुनो तू करते किंतु योगे करते योग के विषय में इमाम करते बुद्धि किन्तु योग के विषय में इस बुद्धि को सुनो तेरे लिए शांति के विषय में बुद्धि कही गयी किंतु योग के विषय में बुद्धि को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 क्या तयो तयों का अर्थ उन दोनों में या उन दोनों बुद्धियों, बुद्धियों में किसमें सांख्य बुद्धि और एक अच्छा लगाइए क्या तयो और उन दोनों बुद्धियों में उन <coughs> दोनों दिव्यों दिव्यों बुद्धियों में सांख्य बुद्धि के रहने वाली सांख्य सांख बुद्धिश्रयाम का क्या अर्थ है सांख बुद्धि से आश्रित रहने वाली सांख्या नाम ज्ञान योग के सांख्यो की या सांख योगियों की ज्ञान से होने वाली निष्ठा को भी वक्त व क्षति कहेंगे पंक्ति लगाएंगे क्या तयों और उन दोनों बुद्धियों में उन दोनों उन दोनों बुद्धियों में संख्या नाम करते हैं ये सांख योगियों की संख्या नाम करते हैं? अर्थ है सांख योगियों की या सांख्यों की यहाँ सांख्य शब्द आया था ना ज्ञानियों के ज्ञानी नाम भगवती ना तो यहाँ ध्यान देना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 किसकी आश्रित रहेगी सांख बुद्धि से तो ज्ञान योग और सांख्य योग एक ही बात है सांख्यम योग योगा जब ऐसा कर देंगे तो सांख्य योग का अर्थ है ज्ञान योग और सांख्यम क्या योग यदि ऐसा कर देंगे तो अलग अलग सांख्य कर ज्ञान योग योग करते कर्मयोग सांख्यम योग योगा यदि ऐसा कर्म धारे करते हैं तो संख्य योग करते ज्ञान योग अब यहाँ पर यदि इसमें क्या करें आप दोनों समास करते हैं करत हो योग, तो वाली निष्ठा ज्ञानियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा ये किसकी आस्त्रित रहेगी सांख बुद्धि की आस्तित रहेगी तो इस निष्ठा को पृथक कहेंगे पंक्ति लगेगी क्या तयो और उन दोनों में सांख्य बुद्धि की आस्तित्व रहने वाली ज्ञानियों की सांख ज्ञानियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को अलग कहेंगे निष्ठा या होने वाली निष्ठा किन शब्दों से कहेंगे इस प्रकार ये महाभारत का अंश है ये पहले वेद रूप से मैंने कहा है पहले वेद रूप से मैंने ये भगवदगीता का नहीं है महाभारत में अलग अंश है तथा चाह योग बुद्धि आश्रयाम कर्मयोग निष्ठा विभक्ताम वक्की क्या तथा और वैसे योग बुद्धि के आश्रित रहने वाली योग से लेना यहाँ पे है जो योग बुद्धि की आश्रित रहने वाली कर्म योग से होने वाली निष्ठा को अलग कहेंगे कर। कर्म योग से होने वाली निष्ठा को अलग कहेंगे है ना या कर्म योग से होने वाली पृथक निष्ठा को कहेंगे अब योग बुद्धि के आस्तित रहने वाली फिर कर्म कर्मयोगियों की योग से होने वाली निष्ठा को ऐसा कह सकते संख्या ना वहाँ आया था ना तो यहाँ कर्मणाम भी आप कर सकते हैं कर्मणाम कर सकते हैं ना योग बुद्धि के आस्तित रहने वाली कर्मियों की कर्म योग से होने वाली निष्ठा को प्रथक कहेंगे या कर्मयोग से होने वाली पृथक निष्ठा को कहेंगे निष्ठा को पृथक कहेंगे या पृथक निष्ठा को कहेंगे ऐसा कह सकते हैं इसी प्रकार ऊपर भी समझ सकते हैं निष्ठा को पृथक कहेंगे अभिवक्ता निष्ठाओं को क्षेत्र ऐसा ऊपर भी किस प्रकार का कहेंगे कर्म योगीन योगी ये ही आ गया है ना यदि hmm. कर्म योग से होने वाली योगियों की निष्ठा हाँ ज्ञान योगे नाम हाँ ज्ञान योगे नाम संख्यो की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा अब लगाइए एवं सांख्य बुद्धि योग बुद्धिम के आश्रित ऐसा लगाएंगे साथ एवं सांसबुद्धो कर्तृत्व कर्त अब ऐसा लगाइए इसको पहले देखना कर्तृत्वा कर्तव्यने कृत्व आश्रय ज्ञानकर्मणो कर्तृत्व और अनेकत्व बुद्धि तो कर्तृत्व बुद्धि एकत्र बुद्धि एक बुद्धि और अनेकत्व बुद्धि तो ध्यान देना ज्ञान योग में कर्तृत बुद्धि होगी कि कर्म योग में होगी कर्म होगी तो so कर्तृत बुद्धि आश्रय है ना कर्तृत्व बुद्धि के आश्रित कौन होगा कर्मयोग बुद्धि के आश्रित होगा कर्मयोग और अकर्तृत्व बुद्धि के आश्रित कौन होगा अच्छा और फिर एकत्व है ना कि ज्ञान के लिए क्या मालूम होना चाहिए एक आत्मा है तो एकत्व बुद्धि का आशीर्ष कौन होगा एक आत्मा है और कुछ नहीं है और ये करता है ये कर्म है ये करण है तो इस प्रकार अनेकत्व बुद्धि का आशीर्ष कौन होगा आत्मा एक है इस प्रकार एकत्व बुद्धि का आशीर्ष होता है ज्ञान योग और ये करता है ये भोक्ता है ये कर्ण है इस प्रकार अनेकत्व बुद्धि का आशीर्ष कौन होता है तो पंक्ति लगाइए ये ध्यान रखना कर्तविक और अनेकत्व बुद्धि के आश्रित है कर्म योग और अकर्तवित और एकत्व तो बुद्धि के आश्रित है ये समझ जाएंगे आप एकत्व तथा अनेकत्व तो बुद्धि के आश्रित है ज्ञान और कर्म में ज्ञान कार ज्ञान योग कर्मकार से योग इन बुद्धियों के आश्रित ज्ञान और कर्म में ज्ञान और कर्म में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 किस बुद्धि का आश्रित रहेगा बुद्धि किस बुद्धि का आशित रहेगा आकर्षित और आकर्षित और तोर एक बुद्धि का आश्रित रहेगा क्षेत्र और कर्मयोग किसी बुद्धि का स्वित रहेगा तो ध्यान रहे तो देना कर्तृत्व और अनेकत्व तो बुद्धि के आश्रित है अकर्तित्व और एकत्र तो बुद्धि के आश्रित है तो दोनों बुद्धियाँ विपरीत है कि नहीं है तो एक व्यक्ति में इसी दोनों बुद्धियाँ हो सकती है इसलिए बोलते हैं एक पुरुष के आश्रित रहना असंभव जानने वाले किसको ज्ञान और कर्म को कर्तृत्व तो कर्तृत्व एकत्र तथा अनेकत्व बुद्धि के आश्रित कौन तो है ज्ञान और कर्म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 उक्ते कि अलग अलग दो निष्ठाएं कहीं है विभक्त का क्या अर्थ है अलग अलग द्वे निष्ठे उगते दो निष्ठाएं कहीं है दोबारा देखेंगे इसको एवं एवं सामने पहले है एवं कर्तृत्व कर्तव एकत्व बुद्धि आश्रयो हो ज्ञान कर्मणो हो एक पुरुषाश्रित्व संभव पश्यता भगवता एवं भगवता एव शांत बुद्धिम चाहे योग बुद्धि आश्रय विभक्त उगते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 जैसे यह विभाग बोधक वचन है यहाँ विभाग बोध कम ही थी विभाग बोध कम और विभाग बोध कम याद बचनम चाहिए विभाग बचनम बोधक कहाँ गया सात पार्थिवाली नाम से उत्तर पदकोखानम से उसका बोधक पद का लोक हो जाएगा तभी विभाग बचनम का क्या होगा विभाग बोधक वचन लग जाएगा जैसे यह विभाग बोधक वचन है विभाग बोधक वचन देखना यहाँ पर ये सांख्य बुद्धि योगे ये हो गया ना विभाग बोधक वचन और विभाग बोधक वचन जो है ना पूरा वेदात्मना मया प्रोक्ता कर्म योजना योगी नाम जो युक्ति इन्होंने विभाग बोधक युक्ति भी तो दे दी कर्तृत्व प्रकर्तृत्व ये ये सब विभाग बोधक वचन हो गए कुछ गीता कुछ शास्त्र के वचन या कुछ युक्तियाँ हो गयी जैसे या विभाग बोधक वचन है जैसे यह विभाग बोधा के तथायु सात ब्राह्मणे अभी दर्शित नहीं तथा सात ब्राह्मणे दर्शितम वैसा ही शतपथ ब्राह्मण में कहा है शतपथ ब्राह्मण एक वेदों का भाग है ठीक है वैसे ही शतपथ ब्राह्मण में कहा है अब देखना एक प्रवराजिन प्रवराजिनः इच्छनता हम पता छेद करके पढ़ता हूँ एकम हे वो प्रवराजिना लोकमिच्छनता ब्राह्मण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 प्रभराजी ना कर्थ त्यागी प्रभराजी ब्राह्मण इत्यादि करने वाले ब्राह्मण त्याग स्वभाव वाले ब्राह्मण प्रभ करते सन्यास ले लेते हैं प्रवज का क्या अर्थ है सन्यास लेते हैं तो सन्यास प्रभराजी ना ब्राह्मण है मतलब त्याग त्यागी ब्राह्मण है या कर्म त्याग करने वाले ब्राह्मण त्यागी ब्राह्मण और कर्म त्याग करने वाले ब्राह्मण कर्मो की त्यागी ब्राह्मण संन्यास लेते हैं किसकी इच्छा करने वाले ये सब क्षमता इस आत्मरूप लोग की इच्छा करने वाले उनका लोक क्या है आत्मा उनका लोक क्या है जो इस लोक को चाहे इस पृथ्वी लोक को चाहे या तो पितृ लोक को चाहे या स्वर्ग लोग को चाहे तो उनको तो फिर खूब कर्मानुष्ठान खुद करना चाहिए कर्म अच्छे करेंगे तो इन लोगों की प्राप्ति हो जाएगी इन लोगों की प्राप्ति और जिसको क्या है कि वे परमात्मा रूप ही लोक चाहिए जिसको कि परमात्मा रूप ही लोक चाहिए और कोई जिसके लिए लोक है। नहीं, नहीं।, नहीं है और कोई स्वर्ग लोक या पृथ्वी लोक की कामना नहीं करता कि केवल आत्मा को ही चाहता है तो वो ऐसे चाहने वाले त्यागी पुरुष क्या करते हैं संस्था में लेते हैं कर्म की जरूरत नहीं ऐसा मतलब है पंक्ति लगाएंगे ब्राह्मणे सत्य ब्राह्मण एव विचंता इस आत्मरूप लोक की ही कामना करने वाली प्रवराजिना काम त्यागी ब्राह्मण प्रवराजिना काम त्यागी ब्राह्मण है ना कि कर्म त्यागी ब्राह्मण संन्यास लेते है क्या कर्म करना है इस प्रकार सर्व कर्म संस हम है इस प्रकार सभी कर्मो के संन्यास का करके सर्व कर्म संस का विधान करके है ना ब्राह्मण ले लेते हैं तो क्या हुआ सभी कर्मों का त्याग हो गया इस प्रकार सब कर्म सन्यास का विधान करके तेषण अर्थ करते उसके शेष रूप से उसके उसके शेष वाक्य से कहा है या कर्म में ठीक है एक मिनट हाँ हाँ उसके सभी कर्मों का सन्यास का विधान करके उसके, से। उसके शेष रूप से कहा है शेष रूप से क्या कहा है तो देखना करोक न करते अस्माकम जिन हम लोगों का अयम आत्मा या आत्मा ही या लोक है या आत्मा यह लोक है लोक क्या है उनका आत्मा, आत्मा। लोक क्या है वो आत्मा।, तो आत्मा को ही लोक मानते हैं आत्मा को ही और किसी को लोक नहीं लो, मतलब आत्म, आत्मा रूप लोक को चाहते है आत्मा ही लोक है उसी को चाहते हैं जिन हम लोगों का यह आत्मा ही या लोक है यह आत्मा ही लोक है, यह लोक है दो बार आया है क्या जी। आयम, आत्मा आयम दो, दो, दो बार है ना? दो बार या आत्मा या है या आत्मा ही या लोक है यह आत्मा ही या लोक है वे हम सब वे हम सब प्रजया की करा की संतान से क्या करेंगे संतान से हाँ आत्मा ही जिनका लोक है वे संतान से क्या करेंगे अब इसको इस लोक में अपना नाम चलाना है तो संतान चाहिए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 परिग्रहा पुरुष आत्मा प्राकृतो धर्म जिज्ञासो उत्तर कालम च द्विप्रकार मानुषम दैव च तत्म मानुषम वित्तम कर्मरूप प्राप्ति साधन विद्या देवलोक देव प्राप्ति साधनम शो काम हो जाते हैं अच्छा ईश्वर यही बात कहेगी आपको हाँ जो आत्मरूप लोक की कामना करने वाले है वो संन्यास लेते ले ले है इस प्रकार किसका विधान हो गया कर में संस का विधान हो गया और फेसबुक से ऐसी ये कहा गया कि हम प्रजा ऐसी क्या करेंगे मतलब संतान से क्या करेंगे, करेंगे? प्रश्न नहीं है बल्कि आक्षेप है संतान से क्या करेंगे मतलब संतान से कोई प्रयोजन नहीं हमारा हाँ तो, आत्मा ही लोक है उसी भी कामना करनी है इतना ही ओम पूर्ण पूर्णमे पुणा